भद्रं भद्र कर्णे शृणुयामदे भद्रंपेमाक्षर्ज्रा स्थरे सुषुवा गुसनूिव्य मदेवित जदयु स्वस्ती न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ती नुषा विश्व स्वस्ताक्षो अनेमी स्वस्ती नो बृहस्पतिर्द शाति शाति शांति शंकर शंकराचार्यं शवं बादरायनम सूत्र भाष्य वंदे भगवरो गुररात्मे मूर्तिभागिने व्यादेहाय दक्षिणामूर्त नमः ओ शांति शांति शांति ब्राह्मण अथर्वेदीय ब्राह्मणभाग्य प्रश्नोपनिषद का विचार हम लोग कर रहे हैं इस उपनिषद के चतुर्थ प्रकरण का विचार हो रहा है सौरणी गार्गी के पांच प्रश्नों में से प्रथम प्रश्न का उत्तर आचार्य पिपलाजी दे चुके हैं कानी स्वपंती इस प्रश्न का कानी जागृति इसका उत्तर आचार्य पिप्लाद जी दे रहे हैं चतुर्थ कंडिका से इसके लिए इन्हें तृतीय कंडिका से ही उत्तर देना प्रारंभ किया है जागृत अवस्था बाह्य इंद्रियों का धर्म है यह प्रथम प्रश्न से बता करके प्रथम प्रश्न के उत्तर के रूप में बता करके द्वितीय कंडिका से तृतीय कंडिका से बताया जा रहा है तीनों अवस्थाओं में शरीर की सुरक्षा प्राण का धर्म है इसके लिए प्राणों में गौण तो बताया गया द्वितीय कंडिका के प्रथम वाक्य के द्वारा प्राण अग्नय एवं जागृति जागृति इत्यादि से और प्राण में अग्नित्व का संपादन करने के लिए बताने के लिए गारहपत्य अग्नि के तरह अपान को बताया गया गारहपत्य आह्वनीय के तरह आभ्नीय है प्राण और व्यान है दक्षिणाग्नि बताया जा रहा है समान वा जो नामक प्राण वृत्ति है उसे होता रूप तो होता तो होता है आह्वनीय अग्नि के प्रति आहुति को पहुंचाने वाला होता कहलाता है तो समान वायु होता के तरह होता है इसे सिद्ध करने के लिए प्रसिद्ध अग्नि होत्रगत होता का कोई न कोई गुण सादृश्य समान वायु में बताना पड़ेगा इसके लिए प्रसिद्ध होता का जो व्यापार है आह्वनिय के प्रति आहूति को ले जाना प्रणयन यह सादृश्य समान वृत्ति विशेष में बताने के लिए प्राण की जो वृत्ति विशेष है समान उसमें दिखाने के लिए पहले ये कहा कि श्वासोश्वास ही आहुति के तरह आहुति है श्वासोश्वास में उश्वास में द्वित्व संख्या है और अग्निहोत्र की आहुति में भी द्वित्व होता है तो द्वित्व रूप समानता को लेकर के आहुति के तरह आहूति माना गया उश्वास को और ये जो उच्वास निश्वास रूप आहुतियाँ हैं इन्हें शरीर की स्थिति के लिए समान रूप से संचलित करने का प्रवर्तन ये समान का व्यापार है श्वासोश्वास यदि ठीक चलेगा उश्वास यदि ठीक चलेगा तो शरीर की स्थिति भी ठीक रहती है और उवास निश्वास में यदि व्यत्यय आता है व्यवधान आता है तो शरीर स्थिति भी ठीक नहीं होती है और वह आहुति स्थानीय उस्वास निश्वास शरीर स्थिति के अनुकूल समान रूप से चलते रहें इसके लिए प्रेरित करता रहता है श्वासोश्वास को समान वायु इसलिए समान को कहा गया एक प्रकार से श्वासोश्वास रूप आहुतियों का प्रणेता और प्रसिद्ध अग्निहोत्र में आहुतियों का प्रणेता है होता तो यहां पर उच्वास निश्वास रूप आहुति प्रणेतृत्व समान में है और कर्म में आहुति प्रणेतृत्व होता में है तो ये आहुति प्रणेतृत्व रूप वायु में देख करके श्रुति ने समान वायु को होता के तरह होता कहा उस्वास यद उवास निश्वासो येतौ ये तो आहूति समम नयति इत्यादि से ये बताया गया कि समान वायु होता के तरह होता है और वह इन उश्वास निश्वास रूप आहूति द्वय को शरीर स्थिति के अनुकूल चलती रहे इसके लिए प्रणयन करता रहता है इनका इसलिए होता है ये जो प्रथम वाक्य हैं इस प्रथम वाक्य के अलग अलग तीन अन्वय भगवान भाष्यकार बता रहे हैं प्रथम वाक्य की व्याख्या करते हुए ऐसा टीका में टीकाकार ने कहा था यद यस्मात इत्यादि से इसलिए यद यस्मात इत्यादि के अवतरण में टीका में लिखा गया था कि अत्र उस्वास असिद्धत्वेना। निर्देश समान कृत्वा तो अत्र निश्वासो इस चतुर्थ सिद्धवतगा के प्रथम वाक्य में पूर्वार्ध में जिन उस्वास उच्छासश्वासों को आहुति के तरह आहूति कहा जा रहा है उनमें किसी भी प्रमाण से आहुतित्व इस वाक्य से पहले सिद्ध नहीं है यही वाक्य उस्वास निश्वासों को प्रथम बार आहुति के तरह आहुति बता रहा है इस वाक्य से अतिरिक्त कोई भी प्रमाण है नहीं पूर्व में गया हुआ कोई वाक्य विशेष जो उस्वास निश्वासों को आहुति के रूप में बता दे इसलिए माना जाएगा कि उस्वास निश्वासों में आहुतित्व पहले अप्रसिद्ध है अप्रसिद्ध होने से उस्वास निस्वास का निश्चित आहुति के तरह निर्देश असंभव है ते कहा कि सिद्धवत निर्देश अयोगात तो सिद्ध के तरह निर्देश नहीं बन पाएगा तो समान इस वाक्यस्त शब्द का अन्वय भी यत शब्द के साथ नहीं हो पाएगा यदि यथ शब्द का उश्वास निश्वासों के विशेषण के रूप में प्रयोग मानते हैं तो उसे निश्वास रूप, रूप आहुति का परामर्शक हो जाएगा यथ शब्द और शब्द तो प्राण का जो आहुतियों का प्रणेता है समान नामक प्राणवृत्ति उसका परामर्शक है इसलिए शब्द का अन्वय भी ठीक से नहीं लग पाएगा इन दोषों के कारण भगवान भाष्यकार यद उस्वास निश्वासों इत्यादि पूर्वाध का अलग अलग तीन वाक्य बना करके अलग अलग तीन अन्वय बताते हैं तीन अन्वय करके व्याख्यान करते हैं कहा कि तत्शब्द अनावयाच वाक्य त्रय कृत्यान्वय त्रेण योजना तो चतुर्थ कंडिका का व्याख्यान तीन अलग अलग वाक्य बना करके किया जा रहा है तो भाष्य में है मूल कंडिकास्थ यथ शब्द को यस्मात अर्थ में माना तो यस्मात उसे अग्निहोत्र आहूति इव। तो ये जो उश्वास निश्वास रूप व्यापार हैं इन व्यापारों को माना गया अग्निहोत्र की आहूति के तरह आहूति और नित्यम द्वित्व सामान्यात एव ये हैं उश्वास निश्वास में गौण आहुतिव का हेतु बताने वाला सादृश्य बताने वाला पद कहते उच्छास निश्वास में भी द्वित्व है और अग्निहोत्र आहुति में भी द्वित्व है द्वित्व संख्या तो ये द्वित्व संख्या रूप समानता को लेकर के निस्वास को अग्निहोत्र की आहुति के तरह आहुति माना गया तो इतने वाक्य का अन्वय बताते हैं टीकाकार द्वित्व सामान्यात एवं यहां तक के यदिस्मात से लेकर के तो उश्वास निश्वासअन इति पदम भाष्ये अध्या उश्वास निश्वास आहूति आह्वनीयधिकर एव इति एको अन्वय कहते हैं एक अन्वय ए होगा भाष्य में एक आहुति पद का अध्याय करके कहां पर तो उस्वास के पास में उस्वास उश्वासनिश्वासो इति अनंतरम आहुति इति पदम आधारित इस पद का अध्याय करके ये बताया गया कि ये तो उस्वास निश्वासो आहूति ये अध्यात्म में ये उस्वास निश्वास आहूति के तरह आहूति है कैसी तो कहते आह्वनीय अधिकरण अग्निहोत्र आहूति युव तो आह्वनीय अधिकरण अग्निहोत्र आहूति अर्थ है बाह्य अग्निहोत्र कर्म में आहुतियों का अधिकरण होता है आह्वनीय अग्नि आह्वनीय अग्नि में आहूति दी जाती है ना इसलिए जिसमें आहूति दी जाती है उसे कहा जाता अधिकरण तो तीन अग्नियों में से गर्भपति अग्नि या दक्षिण अग्नि में आहूति नहीं डाली जाती आहवनीय अग्नि में डाली जाती है इसलिए आहूतियों का अधिकरण हो जाएगा आह्वनीय अग्नि तो आह्वनीय अधिकरण जो अग्निहोत्र की आहूति प्रसिद्ध कर्म की आहूति उन आहूतियों के तरह आहूति है यह उवास निस्वास क्यों तो कहते हैं यानी आहुति शब्द का मुख्य अर्थ तो हुआ आह्वनीय अग्नि में प्रक्षिप्त जो आहुतिया दो उनमें भी द्वित्व है और उश्वास निश्वास में भी द्वित्व है इसलिए कहते हैं द्वित्व सामान्यात एव इति एको अन्वय तीन अन्वय कर रहे हैं ना तो उसमें से एक अन्वय ये हुआ अब ये कहते हैं भाष्य में जो एक तू शब्द आ रहा है द्वित्व सामान्यत एवं के बाद में तू शब्द आ है न उस तू शब्द का यानी निपात का अर्थ बता रहे हैं समुच्चय च अर्थ में है च होता है समुच्चय अर्थ में इसलिए टीका में टीकाकार लिखता है अनंतरम भाष्य तू शब्दस शब्दार्थे द्वित्व सामान्यत एवं इसके बाद में आया हुआ भाष्य में जो तू शब्द है वह स के समान्थक है तो स के समानार्थक होने से स का अर्थ होता है समुच्चय तो तू शब्द का अर्थ निकलेगा समुच्चय और श्रुति में एक इति शब्द है समम नयति इति स समान यहाँ पर स के पहले नयति के बाद में जो इति शब्द हैं वह उसी कंडिका के प्रारंभ में जो यत शब्द था उसका अर्थ कर दिया यस्मात और यस्मात शब्द को अपेक्षा हुआ करती है तस्मात की तो स्म के द्वारा अपेक्षित तस्मात इस अर्थ में इति शब्द है इसलिए कहते हैं इति शब्द गतिशब्द इत्यर्थे। श्रुति में आया हुआ जो इति शब्द है वह तस्मात इस अर्थ में है तो अर्थ क्या कुल मिलकर के फिर अर्थ क्या निकलेगा तू शब्द को समुच्चय अर्थ में मानेंगे च के अर्थ में इति शब्द को तस्माद अर्थ में मानेंगे तो दूसरा अन्वय बताया जा रहा है इस प्रकार होगा कि यस्मात ये तू तो आहूति यस्माच ये तौ तो नयति शरीर स्थितिभा सामेन नयति प्रवर्तयति यो वायुः यथा होमकर्ता हो आहुतिद्वयम् आहनियम प्रति समम् नयति तद्वत् तस्मात् होता इति यत् आह्वनमती तवत् तस्मा अध्यारेण द्वितो अन्वय यह दूसरान्वय होगा <coughs> भाष्यस्थ जो दूसरा वाक्य है न द्वित सामान्या के बाद में तू से शुरू होने वाला तेता सामम साम्य शरीरस्थितिभा नयती यो वायु अग्नि होताच होता आहुत्योनेतृत्वात् इतने का ये अर्थ कर रहा है इतने का अर्थ टीकाकार ने यह द्वितीय अन्वय के रूप में किया है और प्रथम अन्वय के रूप में द्वित्व साम्यात सामान्यात एवं इतने का ये अर्थ है यहाँ तक का भाष्य है उसका अर्थ था प्रथम अन्वय तो टीका में अर्थ देखिए द्वितीय अन्वय का तो यस्मात तो शुरू में जो शब्द है उसी का यब्द प्रयोग है उसका यहां पर अन्वय है यस्मात्य ऐसा ये तू का अर्थ च निकलेगा ना यस्मात तू कहो या यस्मात्य कहो तो यस्माद ये तो आहुति तो कहते हैं जिस कारण से ये तो यानि उश्वासो आहुति आहूति के तरह आहूति है द्वित्व सामान्य को लेकर के जिस कारण से और दूसरा एक तू शब्द का जो च अर्थ किया था उसके लिए कहते हैं यशमाच्य ये तो समम नयति शरीरस्थितिभावाय साम्य नयती, शरीर नयती प्रवर्त यो, यो वायु और कहते जिस कारण से ये तो यानी यानि शरीर स्थिति भावाय शरीर की ठीक ठीक स्थिति चलती रहें शरीर स्वस्थ बना रहें इसके लिए इन उच्छ्वास निस्वास रूप आहूतियों को सम समान रूप से प्रवर्त करता है समान वायु नयति का अर्थ है प्रवर्तिकी यात से समम नयती समान <coughs> तो जिस कारण से शरीर की ठीक से स्थिति बनी रहे इसके लिए उच्छा निस्वासों को ठीक ठीक प्रवृत्त करता है जो वायु नयति का करता है वायु यह वायु प्रवर्त नयति यानी प्रवर्त और उश्वासों को शरीर की स्थिति के लिए ठीक से प्रवृत्त करता है इसलिए वह होता है इसे दिखाने के लिए दृष्टांत बताया जा रहा है यथा अग्निहोत्रे होमकर्ता आहुतिद्वय आहुनियम प्रति समय प्रापयति तद्वत् ये विशेष कैसे उश्वास निश्वासों को समान रूप से प्रवृत्त कर रहा है कहते जैसे प्रसिद्ध अग्निहोत्र में जो होम करता है कौन होता नामक ऋत्विक वह अग्निहोत्र की दोनों आहुतियों को आह्वनीय अग्नि के प्रति ठीक से ले जाता है समान रूप से ले जाता है प्राप्त कराता है आह्वनीय अग्नि में इधर उधर गिरे न आह्वनीय अग्नि में ही वो आहुतियाँ ठीक से प्रक्षिप्त हो जाए इसका ध्यान रखते हुए दोनों आहूतियों को आह्वनीय अग्नि के प्रति ले जाता है प्रवृत्त करता है जैसे प्रसिद्ध होता वैसे ही शरीर की स्थिति के लिए यह वायु जो वायु विशेष उस्वास निश्वास रूप आहूतियों को ठीक से प्रवृत्त करता है वह प्रसिद्ध अग्निहोत्रगत होता नामक ऋत्विक के तरह हो गया जैसे होता नामक ऋत्विक का व्यापार होता है आहूतियों को ठीक से आहुनीय के पास पहुंचाना ऐसे ठीक शरीर की स्थिति के लिए ठीक से श्वासोच्छास चलता रहे इसके लिए ध्यान रखना प्रवर्तन करना ये समान वायु का कार्य है इसलिए समान होता है जो वायु करेगा पांच प्रकार के प्राण वृत्तियों में से जो वृत्ति विशेष निश्वासों को समान रूप से प्रवृत्त करेगा उसे होता के तरह होता कहा जाएगा ये तदवत शब्द से कहा गया एक प्रकार से तस्मात आहुत्योर नेतृत्व स वायु होता तो आहुति स्थानीय जो उस्वास निश्वास है इन उस्वास निश्वासों का नेता यानि प्रवर्तक होने के कारण उस वायु को होता के तरह होता कहा गया इति इस प्रकार ये द्वितीय अन्वय हुआ इस द्वितीय अन्वय के लिए क्या करना पड़ा शब्द का और होता शब्द का अध्यय करना पड़ा इसलिए लिखते हैं इति यथ शब्द होत्री शब्द अध्ययन द्वितीयो अन्वय कौन से यथ शब्द का अध्यय किया मूल कंडिकास्त यथ शब्द का तो यस्मात अर्थ कर दिया और ये जो नैतिके कर्ता के रूप में यथ शब्द का अध्यार किया है यहां पर ये साम्य नयति यो वायु यहां वायु के समानाधिकरण के रूप में जो यथ शब्द है ना प्रथमांत उसका अध्यय किया है जो वायु पंच पंचवृत्ति प्राणात्मक वायु में से जो प्राण प्राणवृत्ति उश्वास निश्वास रूप आहुतियों का समान रूप से प्रवर्तन करेगा वह होता कहलाएगा तो यहाँ पर यह शब्द का अध्याय हुआ और होता शब्द का एक अध्याय हुआ सवायु होता यहाँ होता शब्द का अध्याय हुआ तो इस प्रकार कहते हैं कि इति यथ शब्द होत्री शब्द अध्यारेण द्वितीय अन्वय ये दूसरा एक अन्वय हुआ कुल तीन अन्वय बताने हैं तो दो हुए तीसरा अन्वय बताने के लिए भाष्य में एक प्रश्न किया जा रहा है को असऊ और इस प्रश्न का उत्तर होगा सामान इस वाक्य का एक अन्वय होगा वो तो तीसरा अन्वय माना जाएगा तो उससे स समान में शब्द का भी ठीक से समन्वय हो जाएगा न तो शब्द का समन्वय नहीं हो पा रहा था ना। तो अग्नि अग्निस्थानियोंपी इत्यादि का अवतरण है टीका में वो देखिए भावाय नयति यो वायु अग्निस्थानी अग्निस्थनी यहाँ पर जो वायु का विशेषण है अग्निस्थानी वायु इसका उत्तरण है टीका में कि ननु इत्यत्र नु हे कथम इह समानस्य होत्रृत्व उच्यते इति आशंके उक्तम अग्निस्थानियोपि इति तो कहते एक शंका हो रही है ननु अर्थ है शंका वो क्या शंका है तो कहते ये है कि द्वितीय तृतीय कंडिका का जो प्रथम वाक्य था वहां पर प्राण आग्न यहां अग्नि यह विशेषण सभी प्राणवृत्तियों का है अपान का भी व्यान का भी प्राण का भी समान का भी और उदान का भी सामान्य रूप से अग्नि शब्द का प्रयोग पाँचों के लिए हुआ है पंच प्राणों के लिए तो पूर्व कंडिका जो तृतीय कंडिका है उसके उपक्रम वाक्य में तो सामान्य रूप से सभी प्राणों को अग्नि कहा और यहाँ चतुर्थ कंडिका में आकर के समान नाम का जो प्राण वृत्ति है उसे कहा जा रहा है होता स होता जो वायु उश्वास निश्वास रूप आहूतियों को शरीर की स्थिति के लिए समान रूप से प्रवृत्त करता है वह प्रसिद्ध अग्नि होत्रगत होता के समान व्यापार के कारण माना गया होता के तरह होता उसे होता कह रहे हो और पहले उसी को अग्नि कहा तो जिसको पहले अग्नि के रूप में कहा उसको यहाँ पर होता के रूप में कहेंगे तो पूर्वा पर विरोध होगा ना जो अग्नि होगा वो होता कैसे होगा होता तो की विशेष है इस प्रकार की यह पूर्वापर विरोध की आशंका हो रही है वो आशंका यहां पर बताई जा रही है उसका निराकरण करने के लिए भाष्य में अग्नि स्थानीयोपि ये विशेषण है, है वायु का द्वितीय में है ना भाष्य में उसी पेज पर अग्नि प्रवृत्त करने वाले वायु का जो दिया गया वह इसी शंका का निराकरण करने के लिए है जो पूर्वापर विरोध की आशंका हो रही है कि पहले सभी को अग्नि कहा तो समान को भी अग्नि कहा और यहां पर समान को कहा जा रहा है होता तो अग्नि को अग्नि में होत्रित्व का कथन पूर्वापर पर विरुद्ध है ये शंका है कि नु प्राणाग्नय सर्वेश प्राणान अग्नित्व उक्त पंचमी अंत है ये अग्नित्व उक्त यानी अग्नित्व वचनात् कथनात् कथम यह समानस्य से होत्रित्व उच्यते तो यहाँ पर आप समान वायु को होता कैसे कह रहे हो पहले तो उसे अग्नि कह चुके हो इस प्रकार की शंका हुई तो इस शंका का समाधान करने के लिए, लिए लिखते हैं अच्छा बीच में एक तृतीय अन्वय का वो वाक्य छूट गया था क्या को असो वायु इति तद विशेष प्रश्न स होता वायु स समान इति तृतीय अन्वय विभाग ये हुआ कि भाष्य में जो को असो यानी वह वायु उश्वास निश्वास रूप आहुतियों को शरीर की स्थिति के लिए समान रूप से प्रवृत्त करने वाला कौन है ये प्रश्न हुआ तो वायु विशेष बताया गया मूल कंडिका में सह समान इस वाक्य के द्वारा ये हुआ अब ये शंका वाक्य है कि नु प्राणाग्नय सर्वेशा प्राणाना अग्नित्ते कथम यह समान से उच्यते इस प्रकार की आशंका का उत्तर देने के लिए भाष्कर भगवान ने लिखा अग्निस्थानियोपी होता तो टीका में एक वाक्य है कि अग्नित्व उक्तोपी इत्यर्थ अग्निस्थानियोपी का अर्थ है अग्नित्व उक्तोपि अग्नि रूप से कहा गया जो समान वायु है उसे भी यहां पर अग्नि रूप से वहां कहे जाने पर भी होता ही है वो फिर अग्नि क्यों कहा तो कहते हैं पांच प्राणों में से मुख्य रूप से अग्नि के जैसे अग्नि तो तीन ही हैं, अपान प्राण और व्यान ये तीन ही अग्नि हैं, एक गार्हपत्य है दूसरा आवनीय है तीसरा दक्षिणाग्नि है और बाकी जो दो हैं, समान और उदान यह अग्नि नहीं है लेकिन क्षत्रिय न्याय से इनको भी अग्नि कहा जैसे कर्मफल भोक्ता तो केवल जीव ही है ना लेकिन रीतन पिबंतो सुकृतस्य लोके गुहाम प्रविष्टो परमे परार्धे इस मंत्र में रितपान करता दो बताए जा रहे हैं ना ऋतम पिबंतो द्विवचन है तो रित का अर्थ है कर्मफल रितम पिबंतो का अर्थ है कर्मफल भोक्ता तो कर्मफल भोक्ता तो एक है जीव परमात्मा तो कर्मफल भोगता नहीं है वो तो अनशन अन्यो अभी थी वो केवल साक्षी है कर्मफल भोगने वाले जीव को देखता रहता है वो साक्षी नहीं साक्षी है भोगता नहीं लेकिन उसे भी द्विवचन में रितपानकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया गया ना वो क्षेत्रीय न्याय से निर्देश है क्षेत्रीय न्याय क्या होता है कि जैसे बारिश की संभावना देख करके बारिश के दिनों में लोग छाता लेकर के निकलते है ना तो 10-20 लोग जा रहे हैं उनमें से 10-15 के पास में छाता है 5-6 के पास छाता नहीं है एक टोली जा रही है 20 लोगों की तो उसमें से किसी के पास छाता न होने पर भी ये नहीं कहा जाता कि पंद्रह छाता वाले जा रहे हैं और पाँच बिना छाते वाले जा रहे हैं एक अतः क्षत्रणो यात्री छाता वाले जा रहे हैं तो वहाँ क्षत्रीय पद लक्षणा से अक्षत्री जो है उनका भी परामर्शक है छत्री का छाता वाले छत्रिण छाता वाले तो छाता वाले तो जितने पंद्रह लोग जा रहे हैं और बाकी पांच नहीं जा रहे हैं ऐसा अर्थ नहीं है लक्षणा से वो बिना छाता वालों का भी परामर्शक हो गया छाता वाले के साथ होने के कारण ऐसे ही जो तीन अग्नि हैं, प्राण अपान और व्यान इन पंच वृत्तियों में से तीन वृत्ति तो अग्नि के तरह अग्नि है और बाकी जो दो हैं समान और उदान समान को तो बताया जाएगा होता जा रहा होता बताया जा रहा और उदान को बताया जाएगा इष्टफल तो इष्टफल भी अग्नि नहीं है और होता भी अग्नि नहीं है अनग्नि है लेकिन अग्नि रूप जो तीन है प्राण आदि उनके साथ होने के कारण उन्हें भी अग्नि के तरह अग्नि कहा गया क्षत्रिणो यांती इस न्याय से लक्षणा से अनग्नि समान तथा उड़ान में भी अग्नि शब्द का प्रयोग हुआ जैसे अछत्रियों के लिए भी क्षत्रिय शब्द का प्रयोग लक्षणा से होता ऐसा समझना इस अभिप्राय से लिखते हैं कि अग्नित्वेन उक्तोपि उक्पी इत्यर्थ भले ही पहले अग्नि शब्द से उसे कहा गया लेकिन वह होता समझना अग्नि नहीं है कौन समान वायु अब अग्निस्थानी ओपी के बाद में है होताच इस होताच के विषय में लिखते हैं टीकाकार होताच में जो चकार है उसका अर्थ करते हैं कि चकारो अवधारणे चे निपात है निपातों के अनेक अर्थ होते हैं निपाता नाम अनेक अर्थत्वाद कहा जाता है तो यहां स का समुच्चय अर्थ नहीं है अवधारण अर्थ है तो अवधारण अर्थ होने से होता स का अर्थ होता भी ऐसा नहीं करना अपितु होता ही ऐसा अवधारण अर्थ करना ही अर्थ निकलेगा भी नहीं इसलिए टीका में लिखा कि होता एव इत्यर्थ यह समान वायु अग्नि स्थानीय होने पर भी वह होता ही है वो क्षेत्रीय न्याय से उसे अग्नि शब्द से कहा गया था लेकिन वस्तुतः वह अग्नि नहीं है होता ही है यह अर्थ निकलेगा आगे हैं टीका में ही एक वाक्य आहुति नेतृत्वात भोतृत्व स्थित अग्नित्वक्ति क्षेत्रीय न्याय न अग्निअनग्नि समुदाय लाक्षणिकी इत तो पूर्व पूर्ववाक्य में अग्नित्व का कथन बाकी दो वायु में अग्नित्व न होने पर भी लक्षणा से है क्षेत्रीय न्याय से हैं ये बता रहे हैं कि आहूति नेतृत्वात् होत्रित्वे स्थिते स्थिति का अर्थ है निश्चितें सती सप्तमी है तो आहुति यानी उच्वास निश्वास रूप आहूति का नेता यानि प्रवर्तक होने से समान वायु में होत्रित्व निश्चित होने पर पूर्व वाक्य के द्वारा जो अग्नित्व कहा गया वह क्षत्रिय न्याय से लाक्षणिक समझना ते कहते हैं कि अग्नित्वोक्ति क्षत्रिय न्याय न अन अग्नि अग्नि समुदाये लाक्षणिकी अन अन-अग्नि है समान और उदानीय दोनों और तीन है अग्नि तो अग्नित्व रूपे न उक्त जो तीन हैं उनकी संख्या अधिक होने से उनके साथ न्यून संख्या जो बाकी दो हैं अन होते हुए भी उन्हें अग्नि के रूप में कह दिया गया आगे हैं टीका में ही अतच्च इसे देखिए नाम उस्वास निश्वास प्राणना चिंहत्रवयपादन नोपास प्रयोजन निर्विशेष आत्मकरण तद्विद्यदर्शनाच किंतु रूपस्य ज्ञानस्य स्तुति रेव इंद्रििया अतस्य इति से तो कहते हैं यहाँ पर जो ये कहा जा रहा है तीनों अवस्थाओं में जो उस्वास निश्वास और प्राण इनमें अग्निहोत्र आहुति का संपादन बताया जा रहा है अग्निहोत्र अवयवत्व का संपादन बताया जा रहा है उश्वास निश्वास तो है व्यापार रूप प्राण के प्राण और अपान का व्यापार उश्वास है प्राण का व्यापार उश्वास है एक प्रकार से रेचन और वो है पूरक वो है अपान का व्यापार वो है निश्वास उश्वास निश्वास यानी पूरक रूप प्राण और रेचक्रूप प्राण प्राणायाम तो ये जो है आ, ये उश्वास निश्वास जो प्राण अपान के व्यापारात्मक है ये जागृत अवस्था में भी चलते रहते हैं और सुसु स्वप्न में भी सुसुप्ति में भी तीन अवस्था में से किसी भी अवस्था में उश्वास रुकता नहीं है वो चलता रहता है तभी शरीर की स्थिति होती है इसलिए शरीर स्थिति भावाय समम नती उसे निश्वास था न और ये जो बाकी प्राण है पांचों ये भी तीनों अवस्था में जागरण स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं में रहते हैं प्राण अपान का व्यापार तो स्पष्ट ही है समान का व्यापार भी है इनको ठीक से चलाते रहना ये समान का व्यापार हुआ उस प्राण का व्यापार निःश्वास अपान का व्यापार और इन दोनों को समान रूप से चलाते रहना समान का व्यापार और उदान का व्यापार होता है स्वप्न से ले जाना सुसुप्ति के ओर मन को ये उदान का व्यापार भी होता रहता है और व्यान का जो व्यापार है व्यान का व्यापार होता है सब इसमें व्याप्त हो करके ठीक से शरीर के सभी अंगों में एक प्रकार से जो ऑक्सीजन आदि चाहिए वो पहुंचाते रहना ये व्यापार ये जो है व्यान का भी व्यापार चलता रहता है तो पांचों प्राण सब व्यापार रहते हैं किसी एक अवस्था विशेष में जागृत में मात्र नहीं अपिति तीनों अवस्थाओं में यही इनका जगना है पांचों प्राणों का तो ये कहते हैं अवस्थात्री नाम तो अवस्थात्र शब्द से लेना जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति और इन तीनों अवस्थाओं में विद्यमान कौन कौन उ और प्राण प्राण है व्यापारी और उश्वास निश्वास है व्यापार ये व्यापार तथा तो व्यापारी व्यापारी कहते हैं व्यापार यानि क्रिया करने वाले उश्वास निश्वास रूप क्रिया करने वाले ये सब इन तीनों अवस्थाओं में विद्यमान रहते हैं तो प्राणानाच अग्निहोत्र अवयवत्व संपादन और इन सब में अग्निहोत्र जो प्रसिद्ध कर्म विशेष है उनके अवयवत्व का संपादन इनमें बताया गया प्राणों को अग्नि समान को होता उश्वास निश्वास को आहूति और उड़ान को इष्टफल मन को यजमान ये सब जो कहा जा रहा है इस प्रकरण में ये क्यों कहा जा रहा है इसका क्या उद्देश्य है क्या प्रयोजन है एक तो होती है संपद उपासना तो क्या संपद उपासना के लिए इन उच्वास निश्वास तथा प्राणों में अग्निहोत्र अवयवत्व का संपादन किया जा रहा है अग्निहोत्र दृष्टि से उपासना करने के लिए अग्निहोत्र अवयवत्व का संपादन इनमें या और कोई उद्देश्य है तो कहते हैं उपासना उद्देश्य नहीं है उपासना ये फल नहीं है उस्वास उत्साह तथा प्राणों में अग्निहोत्र अवयवत्व के संपादन का इनको अग्निहोत्र के अवयव के रूप में प्रस्तुत करने का संपादन करते हैं इनको अग्निहोत्र के अवयव के रूप में प्रस्तुत करना तृतीय तो कंडिका से लेकर के चौथी कंडिका पांचवी कंडिका इनमें यही हो रहा है न अग्निहोत्र के अवयव के रूप में बताया जा रहा है प्राणों को और इनके व्यापारों को ये क्यों बताया जा रहा है तो कहते उपासना के लिए नहीं तो फिर किस लिए उपासना के लिए क्यों नहीं बताया जा रहा है इसके लिए हेतु भी बताए यहां पर दो हेतु बताए हैं उपासना प्रयोजन नहीं है करके तो प्राणा च अग्निहोत्र अवयवत्व संपादनस्य न उपासनम प्रयोजनम उपासना ये फल नहीं है क्यों तो कहते निर्विशेष आत्म प्रकरण और तद विद्या विध्यादर्शनाच ये दो हेतु हैं एक तो ये चतुर्थ प्रकरण जो है प्रश्न उपनिषद का यह सविशेष आत्म विषयक प्रकरण नहीं है निर्विशेष आत्मा का प्रकरण है इसलिए निर्विशेष आत्मा के प्रकरण में ये ज्ञान का प्रकरण रहेगा निर्विशेष आत्मवस्तु ज्ञेय है उपास्य नहीं इसलिए इसे ज्ञान का प्रकरण माना जाएगा उपासना का प्रकरण नहीं है तो निर्विशेष आत्म विषय को यह प्रकरण होने से एक हेतु और इस निर्विशेष आत्म प्रकरण में बताया जा रहा है प्राण तथा उनके व्यापारों में अग्न अग्निहोत्र अवयवत्व तो उसका उद्देश्य उपासना नहीं हो सकता और दूसरा उपासना का विधायक कोई वाक्य यहां पर होना चाहिए फिर यदि उपासना उद्देश्य होता तो उपासना का विधायक इस प्रकरण में कोई ना कोई वाक्य होता लेकिन कोई वाक्य भी यहां पर उपासना का विधायक नहीं दिख रहा है इसलिए भी उपासना यह प्रयोजन नहीं है ये यह यहां पर कहा कि निर्विशेष आत्म प्रकरण और तद विधि तो उपासना प्रयोजन नहीं है तो फिर क्या प्रयोजन होगा अग्निहोत्र तो संपादन का इसका उत्तर देते हुए कह रहे किंतु किन्तु इंद्रियाणी उपर मंते जागृति इतव पदार्थ शोधन रूपस्य ज्ञानस्य ज्ञान से पद यहाँ पर ले आना तो स्तुति रेव ये उपासना प्रयोजन नहीं है तो क्या प्रयोजन होगा तो ज्ञानस्य से स्तुतिरेंव ज्ञान की स्तुति ही प्रयोजन है किसका कि प्राण तथा प्राणों के व्यापार में अग्निहोत्र अवयवत्व संपादन का प्राण तथा प्राण के जो व्यापार है उवास इनमें अग्निहोत्र अवयवत्व संपादन का प्रयोजन ज्ञान की स्तुति ही है एवकार उपासना का व्यावर्तक है उपासना ये प्रयोजन नहीं है इस रूप में उपासना करें इनकी ऐसा उद्देश्य नहीं अपितु ज्ञान की प्रशंसा ये उद्देश्य है हाँ इस अभिप्राय से भाष्य में भाष्यकार भगवान लिखते हैं अतच्च विदुष स्वापोपी अग्निहोत्र हवनम एव अत याने इसी कारण से ये ज्ञान का प्रकरण है और प्राण तथा प्राण के व्यापारों में अग्निहोत्र आहूति यानी आवयवत्व का संपादन किया जा रहा है और ये निर्विशेष आत्मा का प्रकरण होने से और प्राण उपासना का विधायक कोई वाक्य न होने से ये समझना चाहिए अतः शब्द का ये अर्थ निकला इसीलिए ये विदुष स्वापूपी अग्निहोत्र हवनम एव ये स्तुति की जा रही है विद्वान शब्द से लेना निर्विशेष आत्मज्ञ इस प्रकरण के द्वारा प्रतिपाद्य आत्मा का अनुभविता तो इस प्रकरण का प्रतिपाद्य आत्मा है निर्विशेष आत्मा और उस निर्विशेष आत्मा का अनुभव करने वाला जो है वह क्या है कि उसका जो स्वाप है विदुष्टि है स्वाप यानी स्वप्नावस्था तथा सुसुप्ति ये स्वाप शब्द से लेना ये क्या है तो कहते हैं ये भी अग्निहोत्र हवन के तरह अग्निहोत्र हवन ही है होम ही है वो सो रहा है या स्वप्न देख रहा है यानी स्वाप अवस्था में है तो ये नहीं समझना कि उसका व्यर्थ ही समय जा रहा है ब्रह्मज्ञानी का सोना भी एक प्रकार से अज्ञानी के द्वारा जैसे जागृत अवस्था में सबसे अच्छा समय गुजारना कौन सा माना जाता है शास्त्र ने बताया हुआ पुण्य कर्म करता रहेगा यदि अज्ञानी जो अपने आप को कर्ता समझ रहा है तो माना जाता है जागृत अवस्था का उतने समय का उसने सदुपयोग किया अच्छी तरह से वो समय गुजरा कुछ कमाई की ये माना जाएगा शास्त्रीय कर्म करेगा तो जब करेगा तब करेगा पाठ करेगा उपासना करेगा हवन करेगा तो और बिना कुछ किए ही ऐसे ही समय पास करेगा तो कहा जाता व्यर्थ समय चला गया और अज्ञानी सोता है तो उसमें भी कोई कमाई नहीं होती उसकी ऐसे ही समय चला जाता है जीवन का लेकिन ब्रह्मज्ञानी का सोना भी अग्निहोत्र के तरह अग्निहोत्र है ऐसे ब्रह्मज्ञानी के की सोने की भी प्रशंसा सोने की प्रशंसा नहीं ब्रह्मज्ञान की प्रशंसा है ब्रह्म ब्रह्मज्ञानी का सोना भी अग्निहोत्र क्यों हो रहा है? वो ब्रह्मज्ञान के कारण तो ये ज्ञान की स्तुति है क्योंकि वो समझ रहा है कि जागृत अवस्था इंद्रियों का धर्म है और जगना यानी तीनों अवस्था में सब व्यापार रहना ये प्राणों का धर्म है और मैं जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में सब व्यापार रहने वाले बाह्यकरण तथा अंतकरण रूप भी नहीं हूँ और सुसुप्ति में सर्वथा निर्व्यापार होकर के अविद्या में लीन होने वाले मन रूप भी नहीं हूँ और तीनों अवस्थाओं में जगने वाले यानी सब व्यापार रहने वाले निरंतर व्यापार में स्थित रहने वाले प्राणात्मक भी नहीं हूँ इन सब से अलग मैं निरुपाधिक निर्विशेष चेतन हूँ ऐसा जो जानता है वह एक प्रकार से अग्निहोत्र कर रहा है सोते सोते भी ऐसी उसकी वो प्रशंसा हो रही है ब्रह्मज्ञान की ये यह यहां पर कहा अतश्च विदुष स्वापोपि अग्निहोत्र हवनम एव बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं एक वाक्य और है उसको देखिए भाष्य में विद्वान अकर्मी तस्मात विद्वान न तस्मात्वान्कर्मी इतव मंतव्य अभिप्राय तस्मात् ब्रह्मज्ञान प्रशस्त होने से ब्रह्मज्ञानी का सोना भी अग्निहोत्र के तरह अग्निहोत्र होने से ब्रह्मज्ञानी को अकर्मी नहीं समझना निकम्मा नहीं समझना जिसका सोना भी एक प्रकार से अग्निहोत्र जैसे प्रशस्त कर्म वाला है प्रशस्त कर्म जैसा है तो जगना तो प्रशस्त रहेगा ही इसके विषय में क्या कहना है ये एक प्रकार से ब्रह्म ज्ञान की स्तुति हो रही है ओम भद्रं कर्णे भी श्रृणुयाम देवा भद्रम पसे माक्षत्रा स्थिर